नमस्कार मित्रों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि भारत की सेना चीन और अमेरिका के मुकाबले कितनी कमजोर है, और उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो कारगिल का युद्ध था, वो अमेरिका जीत गया, भारत हार गया, पाकिस्तान भी हार गया, और उसमें मैंने कुछ पॉइंट कारगिल का युद्ध किस तरह से अमेरिका जीत गया और भारत पाकिस्तान दोनों हार गए वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है अब इसमें मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा कि जो कारगिल का युद्ध हुआ उसमें बिल्कुल ठंड का टाइम था इतनी ठंड कि वहाँ पे कोई आदमी रह ही नहीं सकता मतलब बहुत खर्च आएगा र सेना है भारत की और पाकिस्तान की वो अपने सैनिकों को नीचे उतार लेंगे क्योंकि वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है तो उसमें पाकिस्तान ने भारत की बॉर्डर के अंदर घुसकर जो भारत के चक्कोस्थे पर्वत की ऊंचाई पे एकदम ऊंचाई पे वहाँ पे उसने बंकर बनाने शुरू किए अब इसमें मैंने एक ला� तो इसमें ऐसा है कि उस हाइट पे जो बंकर बनते हैं तो वहाँ पे सामान ले जाने के लिए high altitude helicopter चाहिए, जो ordinary helicopter है वो इतनी उचाई पे नहीं जा सकते हैं, और खास करके इतनी ठंड में, आ, इतनी भयंकर ठंड में, ordinary helicopter है वो नहीं जा सकते हाई हैं, वो दुनिया में सिर्फ 4-5 दे でも、このように試してみて、これが高い技術の技術です。そして、この helicopter は、America、Pakistan と言われて、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、 वो उतने ही स्पेयर पार्ट्स देती है कि जितने उसके उससे उसका एक-दो महीने का गुजारा निकल सके मतलब जो जो भी जब भी कोई बड़ी विदेशी सत्ता है अमेरिका या रशिया या चीन या वो जब किसी और देश को हथियार देती है तो वो एक हफ्ते का ऑक्सीजन का सप्लाई देती है ताकि एक हफ्ते बाद दोबारा उस द इसमें मुद्दा पैसे का कम और कंट्रोल का ज्यादा होता है कि भैया उसको अमेरिका को पाकिस्तान पे कंट्रोल रखना इसलिए इसलिए जब वो अब वो बंकर इतने सारे बनाने थे इतनी बड़ी सा, आ, मात्रा में गोलाबारूद वहाँ पे पहुँचाना था इतनी बड़ी मात्रा में सैनिक वहाँ पे पहुँचाने थे उनका खाना पीना राशन पहु� इतना प्रोविजन उनको करना था तो उसके लिए हेलीकॉप्टर को इतने सारे ट्रिप लगाने पड़ते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर एक ही ट्रिप में एक साथ में इतने सारा सामान ले जाएगा और फिर एक नई थी बहुत सारे पर्वतों पे उन्होंने बंकर बनाए थे तो इतने सारे जब हेलीकॉप्टर टू एंड फ्रॉम टू एंफ्रो अमेरिका की सरकार को कि भाई इतने सारे स्पेयर पार्टी क्यों यूज़ कर रहे हैं ये तो हाई ओर्डर्टी वो हेलीकॉप्टर है ये तो बहुत कम यूज़ होता है तो जो ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम है उसी से अंदाज़ आ जाएगा अमेरिका की सरकार को कि भाई यहाँ पे ये यह हेलीकॉप्टर का बड़े पैमाने पे यूज़ हो रहा है। दस हजार जूते चाहिए, बीस हजार जूते चाहिए। ऑर्डर प्लेस करेगा, वहीं जो सरकारें हैं, उनको भांग लग जाएगी। और ये सारे कंट्रोल गुड्स होते हैं, यानी जो जूते बनाने वाली कंपनी है, वो अपने सरकार की परमिशन के बिना बेल्जियम में भी इस तरह के जूते बनते हैं, पर वो सारे नेटो कंट्री हैं गुड्स यदि पाकिस्तान को बेचने हैं तो वो अमेरिका अपने देश की और अमेरिका नेटो की परमिशन के बिना बेचेगी भी नहीं ये सारे मिलिट्री इक्विपमेंट माने जाते हैं 私たちは、こうな場所をている場所を持っいる場っている場所を持いる場所を持っている場所を持っている場所を持っている場所いる場所を持っている場所を持っている場所を持っている場所を持っている場所を持っている場所を持っていいる場所をている場所を持っている場所を持っている場所を持っている場所を持っている場所を持っていいる場所を持いる場所を持っている場所を持いる場所を持っている पाकिस्तान की सेना ने बड़े पैमाने पे हेलीकॉप्टर यूज किया हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट मंगाए सारे साधन सामग्री मंगाई उससे अमेरिका को पता चल ही जाएगा कि पाकिस्तान एक बड़ी तैयारी कर रहा है दूसरा सैटेलाइट सुपरविजन जो एक पूरा बर्फीला इलाका है जिसके ऊपर कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है metallic object है दुआ है और आ, heat है तो heat signature, smoke signature और metallic object की moment है वो satellite तुरंद पकड़ लेगा खास करके यदि 10-15 helicopter इस तरह से 100-200 trip लगाते हैं तो satellite उसको पकड़ी लेगा उसको और उसकी imaginary analysis में यदि human न देखे तो भी जो automatic software उसको process करते हैं वो तुरंत दिखा देंगे कि भाई इस क्षेत्र में बड़े प्रमाणे पर फ्लाइंग एक्टिविटी हो रही है और वो इमेजरी सॉफ्टवेयर इंडिया के पास भी था इंडिया में भी जो इसरो है उसको स्टैंडिंग ऑर्डर था कि कारगिल क्षेत्र की उसको वाच करनी है पर 1998 में ऐसा कहा जाता है कि ब्रिजेश मिश्रा की वजह से ये हुआ � ऐसा न किया हो, ब्रिजेश मिश्रा ने किया होगा, या किसी ने किया, किसी टॉप लेवल ऑफिसर ने इश्वरों को आदेश दिया कि खर्चा कम करो और खर्चा कम करना इसलिए ये प्रोजेक्ट कैंसिल करो, ये प्रोजेक्ट कैंसिल करो और इसमें ये सैटेलाइट सुपरविजन का प्रोजेक्ट कैंसिल करवा दिया। यानी इश्वरों का जो डिपार्ट 私たちはこの車を使って、この車を使って、この車を使って、この車を使って、この車を使って、この車を使って、この車を使って、その車を使って、その車を使って、その車を使って、その車を使って、その車を使って、その車を使って、その車を使って、その車を使って、その車を使って、その車を使って、その車を使って、その車を使って、その車を使って、その車を使って、その車を使って、その車を使って、 パチャいんはパナやゴリアやディリー。今日はパシナはパーの時に、コーギャーはーギャーはコーギャーはコーギャーはコーギャーはコーギャーはコーギャーはコーギャーはコーギャーはーギャーはコーギャーはコーギャーはコーャーはャーはコーギャーはコーギャーーギャーはーギャー तो इस तरह से इसो का जो satellite supervision बंद हो गया वह बी एक आपने आप में बड़ी बाट है तो अमरीका का जो satellite supervision है वह भी बता देगा कि भई पाकिस्तान हैं पर बड़े पह्माने पर आदमी घुसा रहा है रहा है चाइना का satellite supervision system भी बता देगा रुष्या का satellite सुपर, supervision भी बता देगा या और उनके जो इंटेलिजेंस यूनिटी उसको भी पता लग गया होगा कि बड़े पैमाने के पाकिस्तान हैं वो सैनी घुसा रहा है माल सामान घुसा रहा है लेकिन रशिया के इंटेलिजेंस यूनिट ने भारत के आर्मी को या डिफेंस मिनिस्टर को किस तरह की खबर नहीं दी क्योंकि अंत में रशिया भी चाहेगा कि यदि बड़ अमेरिका ने कैसे active help की, पाकिस्तान की, कि उसने ये सारे helicopter के spare part दिये, जो कि इस उचाई पे काम आते हैं, और उसने, और रश्या और चाइना ने और अमरिका ने किस तरह से पाकिस्तान की passive help की, कि उन्होंने satellite image को नजरांदाज कर दिया, और हमारे अंदर भी गद्दारों की अब मैंने एक और बात कही थी कि जब युद्ध कहा हुआ तो हमारे सैनिक बड़ी संख्या में क्यों मरे क्योंकि पर्वत की चोटी के ऊपर दुश्मन था यानी उसको एडवांटेज ऑफ हाइट मिलता है यानी हमारा टॉप का गोला हम 10 गोले फेंकेंगे तो मुश्किल से एक गोला पहुंचेगा और वो ही कोई गारंटी नहीं है कि बंकर के पा� 何が起こるかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているか もしこのようなものを見ると、このようなものをフォローして、このようなものをフォローして、このようなものをフォローして、このようなものをフォローして、このようなものをフォローして、このようなものをフォローして、このようなものをフォローして、このようなものをフォローして、 ऊंचाई पर उड़ रहे थे और उनको बहुत ही कम ऊंचाई पर इसलिए उड़ना पड़ा क्योंकि यदि वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होते और बम फैकते तो बम निशाने पे नहीं लगता इसलिए निशाना ठीक मिले इसलिए उनको कम हाइट पर उड़ना पड़ा और इसलिए उनका उनकी मृत्यु हो गई आ, अब जो यदि लेसर गाइडेड बम क्या होत 誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が0が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰がが誰が誰が誰が誰がが誰が誰が誰が誰誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が と、このようなボンカーを押すと、このようなボンカーを押すと、このようなボンカーを押すと、このボンカーを押すと、この l ンカーを押すと、このボンカーを押すと、このボンカーを押すと、このボンカーを押すと、このボンカーを押すと、 और उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि यदि पंद्रह किलोमीटर के ऊपर से फेंका जाए तो वो सिर्फ दो-तीन मीटर, सिर्फ दो-तीन मीटर किलोमीटर नहीं, दो-तीन मीटर इर्द-गिर्द गिरता है और वो गिरेगा तो वो पूरा बंकर को उड़ा देगा मतलब ऐसे एक नहीं तो दो या तीन बम गिरेंगे तो बंकर और उसमें � もし今は、Leftyron の体が 1km の height を持つと、1km の体が 1km の体を持つと、1km の体が 1km の体を持つと、それが 1km の体を持つと、この体を持つと、この体を持つと、この体を持つと、この体を持つと、この体を持つと、この体を持つと、 ミサイルを 2km horizontal travel にして、それが 100% にして、このアンティアクラブミサイルの range を持って、このレーザー guided missile を 2km にして、このレーザー guided missile を 2km にして、このレーザー guided bomb、レーザー guided missile を 2km にして、 オーレーサー guided m e or b b e l キャサロティー、ネサレセニココ、パワーペチャネコ、ボネキア、と official、アンカー、ウスメホワキアダキ、ジッネセニック、マレ、セナコ、ドニアキ、ハレクセンアンサー、カーティー、オーカーナビ、チェイスメゴイキアト、キャラピキティ、ウンコ、カージャータイキ、ブジャム、ムッティー、ウエ、ウォー、アラーヘディングメダルド。ボレンジャーキ、アシ 私は、1000円で1000円で1000円で1000円で1 0で0 0 0円で1000円で1000円で1で बहुत सारे सैनिक जो कि कारगिल में मरे थे उनको डी को दूसरे दी, हेडिंग में डाल दिया कि ये तो ट्रेन एक्सीडेंट में मर गए थे आप गूगल करोगे तो एक मिलेगा कि उसी कारगिल के दौरान एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आर्मी के अनुसार 400 जवान उस ट्रेन एक्सीडेंट में मरे थे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 しかし、私たちは、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのに、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのよに、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのようのように、どのように、うに、どのように、どのように、のように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのよのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、どのように、に、どのように、どのように、どの これを見てみましょう。 なわん、むしらふこ、あまりか、じゃなぱだ、パキスタン、せ、まだ、あまりか、せ、まだ、まんねきり。おクリントンねぼら、き、あんこ、あめ、バーラッコ、サバキシカナータ、あめ、サバキシカディア、あむね、サバキシカディア、あむね、サバシカディア、あむね、サシカディア、あむね、あむね、あむね、あむね、あむね、あむね、あむね、あむね、あむね、あむね、あむね、あむね、あ जिसमें सैनिकों को वापस आने को बोला जाए तो वापस आने के लिए उन्हें पर्वत से नीचे उतरना पड़ेगा तो भारत के सैनिकों ने मार सकते हैं तो क्लिंटन ने भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि सीज़फ़ायर अनाउंस करो दो दिन के लिए 48 घंटे के लिए और उसने उन्होंने वाजपायी को रात को 2 बजे फोन किया और और उसके बाद वाजपायी ने जॉर्ज पंड्यानीज़ को फोन किया, फिर जॉर्ज पंड्यानीज़ ने मिलिट्री के जनरल को फोन किया सुबह 6 बजे, रात को 2 बजे क्लिंटन ने वाजपायी को ऑर्डर दिया और सुबह 6 बजे जनरल ने 48 घंटे के लिए सीज़फ़ायर अनाउंस किया और सीज़फ़ायर अनाउंस किया उसके बाद पाकिस्ता�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 と、初、アンフランスネアンコシェル、ウトネイレッサー・ガイデン・ボンディエ、キュッダス・パンダラジッネディエタイニ、ウォーレー・ガイデン・ボンディエタイ、ウスケバー・フィルセワイアン・ビギニン・ペアジャー、ウスケバアンリカー・アパキスタンギ・マダッド・バーデタ、アフィル、ヤー、アンアアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアン उसमें जो laser dot है वो France का satellite बनाता था। यानि वो भारत के plane पे mount होते थे क्योंकि हमें दिखाना नहीं था कि हमने France के Air Force की मदद ली। इसलिए वो भारत के plane पे mount होते थे, भारत का plane जाके उसको फैंकता था। लेकिन वो France का satellite था जो कि laser dot बनाता था, यानि France का हमें सवय कश्मीर और पाकिस्तान को बंकर बनाने में तो वो जो हाई फ्लाई हाई अल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर है वो उसके स्पेयर पार्ट यदि अमेरिका पाकिस्तान को नहीं पहुंचाता तो पाकिस्तान इतने बड़े पैमाने पे सैनी को को गोला बारूद उनका खाना पीना उनकी दवाइयां वहां पे उनका जमावा नहीं कर पाता और बंकर パキスタンにアメリカに戻ってきて、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行くと、アメリカに行 वो ब्रिजेश मिश्रा जैसे हो सकते हैं जिसने ये हेलीकॉप्टर का डील किया है जो इटालियन हेलीकॉप्टर है उसके पीछे इटाली ये जो हेलीकॉप्टर आया इटालियन के लिए वीवीआईपी हेलीकॉप्टर वो इंडिया की गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और वो ब्रिजेश मिश्रा की के कैनेब कॉन्ट्रैक्ट बना था फ कोकेन के साथ और एक लाख डॉलर के साथ बोस्टन की एयरपोर्ट पे तो ब्रिजेश मिश्रा ने वाजपाय पे दबाव डाला था कि राहुल गांधी को बचाओ और फिर वाजपाय ने इसको बचा अमेरिकन अमेसेडरेस को बोला था कि राहुल गांधी को बचाओ और फिर अमेरिका आने बदले में कोई बहुत बड़े दो-चार बड़े काम करवा लिए होंगे कोई फोकट में तो होता नहीं इतना बड़ा बकरा हाथ में आया है तो जाने दो पर, बदले में दो-चार कंपनियों को लाइसेंस दिलाना है या तो दो-चार कानून पास कराने हैं वो करा लो तो इस तरह और वाजपायी को करना पड़ा और वो फिर एक कि किसने क्या-क्या गोल खिलाए थे जब वो मिनिस्टर थे जस्टेट लेवल पे जस्टीम थे तब उन्होंने क्या-क्या भ्रष्टाचार किए हैं वो सारी फाइलों की जरॉक्स कॉपी कांग्रेस के पास है तो यदि कांग्रेस कोई बड़ा काम करने को बोलती है एक दो तो वो क्यों वाजपायी को करने पड़ेंगे वरना कांग्रेस के पास जित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 ウうールド s ティーの last moment、ロシア、アメリカ、ブリトン、フランス、ロシアの戦争で戦争を終わりに戦争を終わりに戦争を終わりに戦争を終わりに戦争を終わりに i 争を終わりに戦争を終わりに戦争を終わりに戦争を終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに a わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わはに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わり もし今日の会話をしていたら、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち s 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、i たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 私たちは、私たちのスタンプペーパーを見て、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た उसको अपनी इज्जत की पड़ी होती है मानलो वाजपायी ने पब्लिकली मांगा होता और रशिया ने पब्लिकली नहीं दिया होता तो वाजपायी की भाप पूरे भारत में नाक कट जाती और रशिया भी पूरे दुनिया में एक्सपोज हो जाता कि भाई ये दोस्ती है वो तो मतलब की दोस्ती है वो तो मतलब की होती है हमेशा तो मांगना ロシアのレーザーがないと言っていました。そして、私言っていました。ロシアのレーザーがないと言っていました。ロシアがないと言っていました。ロシアがないと言っていました。ロシアがないと言っていまし ロシア、アメリカのロシアの penetration シアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのアのロシアのロシアのアのロシアのロシアロシアのロシアのロシアのロシ जैसे कि इराक को रशिया ने मदद नहीं की, यहाँ तक कि इराक ने बहुत पहले रशिया ने SS-1 नाम के मिसाइल बेचे थे, तो कुछ एक मिसाइल खराब हो गए थे, उसके लिए स्पेयर पार्ट चाहिए थे, तो वो स्पेयर पार्ट भी रशिया ने इराक को नहीं दिए, और एंड में इराक युद्ध हार गया, और इसी तरह से लीबिया को भी ロシアの client state とロシアの client s a t e とロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間での間でロシアの間アメリカ、ロシアの間でロシアの間でアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアな間の間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアの間でロシアのの間でロシアの もし今日の Russia は 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビビアと 2% のリビアと 2% と 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアとアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリビアと 2% のリアとリビアと 2% のリビアと 2% の アメリカはアメリカではないですが、アメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリだ。はアメリカはアメリカはアメリカはアメリカは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 इसलिए कारगिल का मुद्दा, कारगिल के मुद्दे पे रशिया ने क्यों आखिर तक हमारी मदद नहीं की, उसके यही वजह था कि रशिया भी नहीं चाहता कि भारत एक बहुत बड़ी परमाणु शक्ति बने। तो अंत में आ, हमें खुद ही अपना रास्ता ढूंढना है और वो रास्ता ढूंढने के लिए मैंने जो दूसरे वीडियो टाइप है कि